देवी भागवत नवम स्कंध याज्ञवल्क द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी बाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे पुष्कर क्षेत्र में रहकर कर सौ वर्षों तक उपासना की माता तब तुम से वर पाकर व्यास जी कविस बन गए उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा तो पुराणों की रचना की जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व के विषय में प्रश्न किया तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से एक वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया तब वे इंद्र को शब्द और उसका अर्थ समझा ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफल भूत हुए हैं माता वह देवी तुम ही हो मुनिश्वर मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु शिव देवता और दानेश्वर प्रभृति सब ने तुम्हारी उपासना की है जब हजार मुख वाले शेष पांच मुख वाले शंकर तथा चार मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए तब एक मुखवाला मैं मानव तुम्हारी स्थिति कर ही कैसे सकता हूँ नारद इस प्रकार स्थिति करके मुनिश्वर याज्ञ भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ देवी ने उनसे कहा मुने तुम सुप्रख्यात कभी हो जाओ यो कहकर भगवती महामाया वैकुंठ धार गई जो पुरुष याज्ञवल चरित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविन्द्र पद की प्राप्ति हो जाती है भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि क्यों न हो यदि वह एक वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो यह निश्चय ही पंडित परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है कृपा गुरु जस गुरशापास्मृतिद्या दुखित ज्ञान देहे स्मृति विद्या शक्ति शिष्य प्रबूति च प्रसिच सुशिष सुप्रीक्षित प्रतिभा च विचाराक्षमता शुभां लुप्त सर्वैयूत यहांक चोता पुनः ब्रह्मस्वूप परोति सनातनी सर्विद्यादेव या तस्वै नो नम विसर्गबिंदुमाशो जगध्य तदिधिष्ठात्री ज्याी तस्वू नम व्याख्यास्वू सा देवी व्याख्याधिष्ठा तिणी जया भीना प्रसख्यावां संख्या कर्त न शक्य कालसख्यास्वू तिव्यव न